भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार उपनिषदों में दार्शनिक विचार पहले कहा गया है कि संहिता ब्राह्मण तथा आरण्यक प्रधान रूप से उपासना के ग्रंथ हैं ये दार्शनिक ग्रंथ नहीं है किंतु जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है उपासना भी तो दर्शन का ही अंग है इसके बिना अंतकरण की शुद्धि नहीं हो सकती फिर ज्ञान का उदय ही नहीं हो सकता है उपासना और ज्ञान का उदय अर्थात आत्मा का दर्शन इन सब दोनों में घनिष्ठ संबंध है इसलिए कर्मकांड का विचार करते हुए संहिता आदि ग्रंथों में आत्मा के संबंध में साक्षात तथा परम परारूप से में अनेक विषयों का विचार मिलता है जिसका दिग्दर्शन ऊपर कराया गया है यही कारण है कि ब्राह्मण तथा आरण्य ग्रंथों में उपासना के विचार के साथ साथ आध्यात्मिक विचार भी मिलते हैं तथा उपनिषदों में आत्मा के विचार के साथ साथ उपासनाओं का भी विचार हमें मिलता है वैदिक मंत्रों के चार विभाग हैं संहिता ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद ये सभी श्रुति कहे जाते हैं और इनकी प्रामाणिकता तथा सत्यता पर सभी को विश्वास है प्रथम तीन भागों में प्रधानतया स्तुति यज्ञ एवं उपासना का वर्णन है गुरु के मुख्य कोई उपदेश इन भागों में नहीं है ज्ञान की बातें साधारण रूप से है इनमें तर्क का कोई स्थान नहीं है किसी विषय पर तर्क वितर्क के द्वारा विचार नहीं किया गया है उपनिषदों में प्रधान रूप से तर्क का स्थान है युक्ति के द्वारा आत्मा के स्वरूप का परिचय कराया गया है उपासना का विचार भी उपनिषदों में है किंतु गौर रूप से तथा वह भी आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए है गुरु शिष्य के कथनों कथन के रूप में ज्ञान की बातें सिखाई गई है ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथों में ब्रह्म और आत्मा पृथक तत्व देख पड़ते हैं ब्रह्म आदि दैविक तत्व मालूम होता है किंतु उपनिषदों में ये दोनों तत्व अभिन्न दिखाए गए हैं ब्राह्मण तथा आरण्यक में देवताओं का प्राधान्य है किंतु उपनिषदों में आत्मा या ब्रह्म तत्व की प्रधानता है ब्राह्मण तथा आरण्यक में भेद में अभेद का प्रतिपादन है और उपनिषदों में अभेद की साक्षात अनुभूति दिखाई गई है ब्राह्मण और आरण्यक के विचार के अनुसार लौकिक तथा पारलौकिक अस्थायी सुख और शांति मिलती है इन ग्रंथों में अद्वितीय परमात्मा का वर्णन है आभास है परंतु सभी बहिरंग की बातें हैं उपनिषदों में परमात्मा के साक्षात्कार की, की अनुभूति है उनके उपदेशों के द्वारा चिरस्थायी परम सुख शांति और परम अखंड आनंद का अनुभव होता है और अपने में ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों का इन ग्रंथों में निरूपण है उपनिषद शब्द उप एवं नी पूर्वक सद धातु से क्लिप प्रत्यय लगाकर बना है सद धातु का अर्थ है नाश गति और शिथिल करना उप का अर्थ है समीप तथा नि का अर्थ है निश्चय पूर्वक वह विद्या या शास्त्र या विषय या पुस्तक जिसकी प्राप्ति से अविद्या का निश्चित रूप से नाश हो जाए जो मोक्ष की इच्छा करने वाले को ब्रह्म या विद्या के समीप ले जाकर उसका साक्षात्कार करा दे और जो संसार के बंधनों को शिथिल कर दे ये सभी अर्थ उपनिषद शब्द से निकलते हैं परंतु विचार करने पर हम मालूम यह मालूम हो जाएगा कि यह सभी अर्थवस्तुता एक ही विषय का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से प्रतिपादन करते हैं इसी अर्थ से यह भी स्पष्ट है कि उपनिषदों में अविद्या के नाश के उपाय कहे गए हैं और विद्या या परब्रह्म या परमात्मा के स्वरूप का निरूपण है तथा किस प्रकार उस परब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है तथा दुख की चरम निवृत्ति एवं आनंद की प्राप्ति हो सकती है ये सभी बातें उपनिषद के ध्येय विषय है इसमें शिष्यों को समझाने के लिए युक्तियां दी गई है तथा उन्हें उन युक्तियों का प्रामाण्य भी बतलाया गया है इससे यह स्पष्ट है कि उपनिषद की बातों की शिक्षा देने वाले आचार्य ब्रह्म ज्ञानी थे तथा शिष्य ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने के अधिकारी थे ये सभी बातें कठोपनिषद में यमराज एवं नचकेता के कथोपकथन से स्पष्ट होती है उपनिषदों के अध्ययन से यह मालूम होता है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए जितनी शंकाएं जिस प्रकार के अधिकारियों को होती थी उन सभी शंकाओं का समाधान आचार्य के मुख से किया गया है इन शंका समाधानों में कोई क्रम नहीं है कभी बहुत ही स्थूल विषयों का प्रतिपादन है और उसके बाद ही बहुत ही सूक्ष्म तत्व का विचार है और पुनः किसी अन्य स्थूल भाव को लेकर तत्व का विवेचन है इस प्रकार उपनिषदों में बिना किसी एक विशेष क्रम से तत्वों का विचार है सूक्ष्म उपासनाओं के द्वारा तथा युक्तियों के द्वारा साक्षात या परंपरा रूप में अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का विचार उपनिषदों में प्रधान रूप में है